जय सियाराम जय जय सियाराम जय सियाराम जय जय सियाराम जय सियाराम जय जय सियाराम I'm no. not. रथ अजर बिहारी दशरथ अजर बिहारी जय सियाराम जय जय सियाराम जय सियाराम राम जय जय शिया जय शिया राम जय शरण शरण दया के धाम शरण दया के धाम मुझे भरोसा आपका नाम मुझे भरोसा आपका I'm not afraid. जय जय जय जय जय जय जय जय जय जयरा भाग्य की विधाता बन मेट तिपुवंक भाल दाता बनि देत राशि धर धन धाम की जायो जानी राजस जननी जिमि है धोवती है कालिमा कलंक कोह काम की कल छत्र छहथर राखत सदैव जा सो व्यापे नहीं पीर त्रय ताप घोर घाम की स्वामी की शरण भेजी कामी बदनामी मेट नामी करे नर को गुलामी प्रभु राम की नामी करे नर को गुलामी प्रभु राम की राम श्री सीताराम जी महाराज की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री तुलसीदास जी महाराज की जय जय वाह uh... sade <chor küçük> <C> sansar <clots> <clots> <clots> <clots> <clots> सदिस सील सने निवा जी महाराज कहते हैं श्री राम जी के समान शील और स्नेह का निर्वाह करने वाला दूसरा और कौन है ऐसे शील सिंधु कृपा सिंधु श्री राम विपिन करके नर लीला कर रहे हैं दूषण आदि के साथ चौदह राक्षस आए तो श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि श्री सीता जी को लेकर गिरि कंदरा में चले जाओ लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु फिर तो आप अकेले रह जाएंगे राक्षसों पर विजय कैसे प्राप्त करेंगे श्री सीता जी भी संग नहीं और मैं भी संग नहीं न सहयोगी साथ न शक्ति साथ श्री राम जी ने कहा इन राक्षसों पर विजय युक्ति से पाई जाती है वह युक्ति क्या है भगवान ने कहा अकेले रह जाओ इतना बढ़िया संकेत है श्री लक्ष्मण जी ने समझना चाहा प्रभु ने कहा बाद में समझाएंगे अभी जाओ पर कितना सुंदर संकेत राम जी अकेले रह गए आप अकेले रह जाओ विकारों से सुरक्षित हो द्वितीय द्वयम भयम भवती दूसरा द्वंद्व का कारण बनेगा एक वकील साहब का बेटा कहता था पिताजी हमें अकेले में डर लगता है पिता तार्किक वकील जो था कहने लगा अकेले में डर लग ही नहीं सकता वकील का बेटा बोला हमको तो अकेले में ही डर लगता है अच्छा अकेले में किस बात का डर लगता है किसका डर लगता है बेटा बोला अकेले में हमें भूत का डर लगता है तो वकील ने कहा फिर तुम अकेले कहां रह गए एक तुम दूसरा तुम्हारा भूत डर शुरू हम अगर बिल्कुल अकेले रह सके हमारे अलावा कोई हो ही नहीं मुझे मेरी मंजिल कहा लेके आई जहां मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है हम ही हम हो बस हम ही थे भूले हम ही में भूले हमें ढूंढने हम ही चले हम ही ने खोजा हम ही ने पाया हमें मिले तब हम ही मिले दूसरा है ही नहीं बिल्कुल अकेले रह गए हमारे अलावा दूसरे की सत्ता है ही नहीं ऐसे भाव में रहने वाला व्यक्ति सहज विकारों से मुक्त हो जाता है निजानंद मस्ती में मैं झूमता हूँ कहा कौन कैसा न मैं पूछता हूँ खिले हैं जमाने में गुल रंग बिरंगे मिसाले भमर होके मैं गूंजता हूँ गुजस्ता जमाने में थे कर्म जितने उन्हें ज्ञान होली में मैं फूकता हूँ न जीने की इच्छा न मरने की चिंता कजा से निडर होके मैं घूमता हूँ और मिली हैं जिनसे ये बेहद निगाहें पकड़ उनके कदमों को मैं चूमता हूं हुआ मुक्त सबसे बड़ी खुश नसीबी फकीरी खजाने को मैं लूटता हूं मैं ही मैं श्री स्वामी रामतीर्थ जी लिखते हैं पानी के जहाज से यात्रा करते समय तूफान आया लगा कि जहाज डूबने वाला है स्वामी जी का मन घबड़ाया तो स्वामी जी तुरंत अपने मन को डांटते हुए कहते हैं कांपता है दिल तेरा अंदेशान से क्यों ना खुदा तू लहर तू किस्ती भी तू साहिल भी तू तू ही तू है दूसरा है ही नहीं और जब दूसरा ना बचे तो द्वंद्व होगा कहां से श्री राम जी कहते हैं बस मैं अकेला रह जाऊंगा और अकेले ऐसे रहे सबके भीतर राम ही राम राम ही राम राम ही राम इधर देखो उधर राम जी ही राम जी राम जी ही राम जी देखें परस पर राम करी संग्राम रिपुदल लरी मरियो सारे राक्षस आपस में लड़कर मिट गए सारी बुराइयाँ मिट जाएंगी अगर केवल श्री राम रह जाए राम रह जाए इसीलिए हम लोग परस पर बोलते हैं तो कहते हैं राम राम इसका अर्थ ही यह कि इधर भी राम और उधर भी राम सामने वाले में भी राम प्रणाम करना जिसको कर रहे हैं उसमें भी राम और जो प्रणाम कर रहा है उसमें भी राम साधो यह जग राम बगीचा साधो यह जग राम बगीचा, बगीचा साधु यह जग राम बगीचा साधो यह जग राम बगीचा साधु यगराम बगीचा साधु जग बगीचा य जगराम बगीचा साधु यगराम बगीचा साधु यगराम बगीचा डाली राम ही फूल राम ही डाली राम ही फूल राम ही फूल राम ही डाली राम ही फूल माली रूप राम जी में माली रूप राम जी में ही निष्ठय जल से सींचा साधु जय जग राम बगीचा साधु जय जग राम बगीचा साधु जय जग राम बगीचा अनेक है बाहर भीतर एक अनेक है बाहर भीतर बाहर एक बराबर भीतर बाहर एक बराबर मिला मर्म गुरु ज्ञान के मेरे, मेरे, से जब फोटो खींचा साधु है जग राम बगीचा, साधु है जग राम बगेचा साधु है जग राम बगेचा साधु है जगराम बगीचा। ओ ये जगराम बगीचा ओ ये जगराम बगीचा साधु ये जगराम बगीचा साधु ये जगराम साधु ये जगराम बगीचा यगीचा साधु ये याम पथ में जो भी मिले हैं जीवन पथ में जो भी मिले तरह तरह के सुमन खिले है तरह तरह के सुमन खिले हैं तरह तरह के सुमन खिले है तरह तरह के सुमन खिले है कोई राजेश रंग है कोई कोई राजेश रंग है कोई कोई ऊंचा कोई नीचा सा साधु ये जगराम बगीचा साधु ये जगराम बगीचा बगीचा हे जगराम बगीचा साधु हे जगराम बगीचा साधु ये जगराम बगीचा साधु ये जगराम बगीचा जग राम बगीचा साधु सा सर्वत्र राम जी ही राम जी राम जी ही राम, जी, राम, जी ही राम जी। यह एक पक्ष अब खरदूषण आदि राक्षसों का जब विनाश हो गया तो नखा दुखी नहीं हुई आ धुआ देखी कर धुआं देख खरदूषण केरा खरदूषण आदि राक्षसों का धुआं देखकर इनके विनाश पर सूर्पणखा बड़ी प्रसन्न हुई क्यों सूर्पनखा विवाहित थी पति का नाम था विद्युत जी हवा रावण से अधिक शक्तिशाली था ईर्षा के कारण रावण ने उसका बध करा दिया सूर्पनखा ने ऐसी पीड़ा अपने हृदय में दबा ली चूड़ियां नहीं फोड़ी प्रतिज्ञा की कि राक्षस राज रावण तूने अकारण मेरे पति का बध करा दिया जिस दिन मैं संपूर्ण निशाचर जाति का नाश करवा दूंगी उस दिन इन हाथों की चूड़ियां फोड़ूंगी सुपर्णखा ने प्रतिज्ञा की है निशाचरों से रहित कर देने की पृथ्वी को और राम जी ने प्रतिज्ञा की है निश्चरहीन करू मई इसीलिए वो श्री राम जी से कहती है तुम समुष न मोसम नारे ही तुम्हारे जैसा कोई पुरुष नहीं हुआ जिसने राक्षसों को मिटाने की प्रतिज्ञा की हो और मेरे जैसी कोई नारी नहीं जिसने राक्षसों को मिटाने की प्रतिज्ञा की हो और यह संयोग विधि रचा विचारी यह संयोग ब्रह्मा जी ने बहुत विधिवत ढंग से लिखा है पकड़ पकड़ कर मैं लाती जाऊंगी साफ आप करते चलना काम मंथुरा कर गई बन भेजे श्री राम पर रण रचिवे में रहेगा सूर्पणखा का नाम इसीलिए खरदूषण आदि राक्षसों को पकड़ लाई और जब इनका विनाश हो गया तब सूर्पणा रावण के पास जाती है कि अब तुम्हारी बारी है तोर जियत दस कंधर मोर की असगति हो है। तुम्हारे रहते मेरी यह दुर्दशा रावण ने कहा तुम्हारी नाक किसने काटी हे भाई दो राजकुमार इस दंडक बन में आए दो राजकुमार उनके संग एक सुंदरी देवी मैं उससे मिलने चली गई उसके छोटे भाई ने मेरे नाक कान काट दिए रावण बोला तूने खरदूषण से शिकायत नहीं की खरदूषण के पास नहीं गई थी सूर्पनखा बोली गई थी फिर वे तुम्हारी सहायता के लिए नहीं गए थे गए थे फिर गए मैं गई वे मेरी सहायता के लिए गए और फिर गए क्या कहा तो खरदूषण मर गए सुपन ने कहा हां पूरी सेना के साथ समाप्त तो हो गए रावण ने कहा ठीक है मुझे एकांत एक में विचार करने दो खरदूषण मो समलव तीन ही को मही बिनु नु भगवनता सुररंजन भंजन मही भारा जो भगवान अवतारा अवतारा खरदूषण मेरे समान बलवान उन्हें भगवान के अलावा कौन मार सकता है तो देवताओं के रंजन के लिए भूमि का भार भंजन करने के लिए भगवान का अवतार अगर हो गया है तो यह नहीं सोचा कि मैं शरण में जाऊंगा तो मैं जाई जा जा जा